पूरा तथा भागवत की अमृत कथा में हम पुनः प्रवेश पाते हैं विवाह कथाएं जो सुनाती हैं, जो वैवाहिक रूप में दिखाती हैं, वही है रेत की रजाए और अभी तक हमें जाना है कि भक्ति एक पूर्ण होकर जीने की प्रक्रिया का नाम है अपने में एप्सुल्यूट होकर जीने का नाम भक्ति है और ये बहुत उच्च प्रमोच मानसिकता का स्तर है कि जहां मैं अपनी आत्मा से पूर्ण होता हुआ अपनी आत्मा आराध्य को अपना इच्छित रूप का देता हुआ उसी में अपनी पूर्णता को खोजता हर सांस प्रत्येक क्षण उसी में जीता इस पूर्ण परिपक्व अवस्था को हम भक्ति कहते हैं भजन कीर्तन माला इस अवस्था को पाने के साधन तो हो सकते हैं लेकिन भक्ति नहीं है ये भक्ति को पाने के लिए जैसे पूजा से पहले हम स्नान करते हैं नहाते हैं पवित्र होते हैं हा उचित वस्तुओं को धारण करते हैं मंदिर की सफाई करते हैं धूप दीप करते हैं उसके बाद जब ध्यान में बैठते हैं तो ये सारी चीजें ध्यान नहीं है जब साधना में बैठते हैं तभी तो साधना का श्री गणेश होता है तो तुम्हारा को साधने के साधन है उसके मनोहारी रूप का दर्शन भजन कीर्तन और पूजा लेकिन मैं भक्त का बुआ जब मैं अपनी आत्मा में आकर पूर्ण तृप्त हो गया और यही बात श्री राजा ने गांव के गवार गोप दोग और गोपियों को बताई है और वे पढ़ गए हम सब लोग तो पढ़े लिखे लोग जरूर समझ पाते हैं हमने देखा कि यज्ञो प्रदीत के साथ में यही मंत्र देता हूं ग्यारह वर्ष की आयु के बालक को सभी को तो? वरिडियम ओम गो स्वाम गायत्री मंत्रो उत्पन्न करने वाला भस्मी से ये दुर्लभ मनुष्य रूप देने वाला मेरे को हर क्षण धारण करने वाला मेरे जूठे अन्न को सबरी का राम बन मेरा आत्मा बन उसे वक्त में ऊर्जा में लौटाने वाला जो मेरा आत्मा है आज मैं तत्सवित ऐसे सूर्य के समान उस तेजस्वी आत्मा का मैं वर्ण करता हूं तो गृहस्थिति में पूरी हो गई जब मैंने अपनी आत्मा का वर्ण कर लिया तो मेरी गृहस्थिति पूरी हो गई तो उसके बाद वही जगत मेरे लिए एक नियमित जगत भर बनकर रह गया कैसे रामलीला के मंच पे कलाकार निर्देशक है डायरेक्शन पर उसी के दि निर्देशन पर यथा पात्र यथा अभिनय रोल करेंगे डायलॉग बोलेंगे और होगी तो मेरे लिए जगत एक नाट्यशाला का माच भर बनकर रह गया यदि यह रिस्था नहीं है तो हमें कोई भक्त नहीं है एक भी भक्त नहीं और ये बात ये रोड का गरीब गंभीर तक हमने देखा कि किस प्रकार रहस्य रहेगा जिन्हें आप राज लीला कहते हैं हां भागवत ने योगियों को जो तो पढ़ी लिखी भी नहीं है श्री राधे पढ़ा देती है ना हो हो होने का क्यों क्योंकि कृष्ण अपना गुरु गुरुकुंभ हैं इससे क्या फर्क पड़ता है मैंने तो अपनी आत्मा को कृष्ण रूप दिया ये तो यहां है इसलिए बहुत गहराई से समझने की जरूरत है और कहा जो अपने में पूर्ण तृप्त होकर आज नहीं जी पा रहा जिसने आज स्वर्ग जीवन का आत्माओं के साथ जुड़कर नहीं दिया है उसे कोई वैकुंठ और स्वर्ग मिलने वाला भी नहीं है कभी मित स्वर्ग पाने के लिए स्वर्ग सा स्वभाव मुझे आज पाना होगा और हर क्षण को स्वर्ग सदृश अतृप्तियों से रहित बनाना होगा मुझे अपनी आत्मा में पूर्ण होना होगा बाकी जगह निमित धर्म है निमित सेवा है स्वधर्म स्वमनी आत्मा तो आत्मा के साथ यही गीता में हमारे अन्न पढ़ के आए थे के कि में स्वधर्म श्रेय के साथ जुड़कर जीने और मरना दिनों अतिशय दुर्लभ है पर में भयावह तो कहने लगे कि देखा यहां पर भी उम्मीद जातों की बात करती अच्छा। पर कहते हैं परा कहते इंद्रियों को अतृप्तियों को इच्छाओं को ना कोई जात पात बात हो गई है ये व्याख्याकारों ने ऐसा क्यों किया एक राजा थे उनके संतान नहीं थी तो नाई था मुंह लगा वो जब जगदू हयामत बनाए उनकी दाढ़ी आड़ी बनाए तो कहे राजन आपके संतान नहीं है तो एक बेटा ही सुंदर सा गोद ले लीजिए कोई राज्य के तो भारी ये युवराज भी तो चाहिए उन्होंने तो हंस के एक दिन कहा कि जा तू सारे राज्य में घूम आ जो तुझे सबसे सुंदर लड़का लगे वो तो मेरे को ले आ रहे मैं उसी को युवराज विष कर दू नहीं महाराज चल दिए देखा मंत्री का लड़का बड़ा सुंदर फिर सेनापति का तो और भी अच्छा लगा गर खेत के बच्चे भी बड़ा सुंदर है और सारे सुंदर बच्चे देखते आए थे सिर्फ अपना कलुआ उसकी नाक बह रही थी वो सबसे सुंदर लगे ना ना गया। भाई क्या बात है तो देन नहीं पाया तुम्हारे तो भाग्यकारों को भी अपना ही कलुआ पसंद आया हर श्लोक का मंचाबा शिका कर लेकिन जो पर धर्म है जो इंद्रियों का अपने से पर तृतीयों में का धर्म है कि तो जीना भी दुष्कर है यह बात कही इसलोक न तो ऐसी जातों की बात है आ, लेकिन पलिया नहीं लिया गया, गया। अन्न के कम में जाया मैं बाप मूली बनाना जानता है खाली दंड देना जानते हैं मेरा जाते हैं बोथ पकड़े बैठे मैं एक रहा है हम सबको एक ग्राम दीती होना हमने उसी पुत्र बनाया तो भी कहीं बाटे दाँतों ने संप्रदायों और घरों ने ये अपमान किसका किया अपने बनाने वाले का वो घटघट वासी है और वही जानता है तो भक्ति उसी में पूर्ण होकर देना है सारी अपृतियों को उन्हें समाप्त कर देना है ठीक ही दीदी राखे राम आई दीदी रहिए राम में रहिए मस्त रहिए अवस्था नहीं आई है तो ये द्वान जरूर बने भक्त नहीं बन पाए वो ये द्वान स्याणा होता है और आप जानते हो ना सियाना तुम्हे कहां पर बैठते हैं अतृप्ति न छोड़ पाओगे भक्त बनो और ही बात है वेद के विषयों में भी पढ़ते चले आ रहे हैं भागवत कथा में हमने सूच शुरू किया वशेष्वा ही वस्त्र ऊर्जा पते मैं अभियान गया ये तीसरे सूख की प्रथम विचार है जिसे हमने आरंभ किया और इस विषय में हमने जाना कि जशेश दसना है इसी इष्ट इस में आत्मा में फिर दसना है क्योंकि तो जो दशा है में आज कोई भी माता पिता पत्नी पुत्र कोई भी पति पत्नी कोई भी चाहे तो क्या किसी को चंद्र से उधार में दे सकते हैं चंद्र धड़कें है। वो दशा है तो धड़क रहा है वो है तो सांस है लोग कहते हैं फलाने की मती है फलाना है ऐसा नहीं कहते ना नाम रूप हो जाएगा लगता है भागवत ही इसकी रिचाइन नहीं कर रही है अथवा भी है और ये वो पुष्प अटका के है ये भागवत है जैसे वैसे ही तो पेड़ वशिष्ठा होते वशिष्ठ आप वैसे राजा मह गोविंद में उस अतिशय मनोहर में जिसके स्पर्श मात्र से हम हैं अन्यथा हमारी माती है राजा ने उसी को बुलाया इच्छाओं के पीछे इस खंड धंग जगत में बावले से भाग रहे हैं और याद नहीं रहता है कि जीवन तो सुदामा की दुबकी भरे है देखिए कथा कर आए कि सुदामा ने दुबकी लगाई और मेरे कृष्ण के साथ नहा कई दिन तक बहते रहे बेहोश हो गए केले का पेड़ पकड़े जिस पे मार बैठा हुआ और जब जाग लगी तो देखा किसी अनजान प्रदेश में नदी के किनारे वो पड़े हुए चित्र लेटे हैं कपड़े उनके चीखड़े हो गए और बहुत सारे सैनिक भाले अस्त्र शस्त्र लिए हरी बहुत से सैनिक भाले और आस्त्र शस्त्र लिए पर झुके भी हैं और उसमें कुछ अच्छे मुकुटधारी भी हैं लगता है हां राजरबार के लोग हैं तो देखा कहा कि मोरे डर के बोले पहले तो डूबते से बचे अभी हथियार लेके आगे लगता है, आगे है। हो तो तुम बोटियाँ लाभेंगे मेरी तो लगेगी जी राय नहीं गरीब बहनों नहीं भाई मेरे को बीमार हो गए ब्रह्म हत्या पाप होती है उनका महाराज ये आप क्या कह रहे हैं बोले क्या कहा फिर से कहना भोले तो महाराज क्या आप क्या कह रहे हैं? ऐठ जैसे दाम, थोड़ी प्रशंसा हमारी भी बात तो हम भी ऐठ जाए कहने लगे फिर से कहू बोले हमारे राजा हैं आकाशवाणी मुझे भी जो पहले बैठा हुआ आएगा वही राजा होगा तो आप आए हो आप हमारे राजा और राजा मर गया और उसकी बहुत सुंदर कन्या है उससे आपका विवाह होना बोले बाबा ये तो सुनने में भी सुगंध आ गई बोले अगर हम राजा हैं तो हम चिपड़े पहने क्यों बैठे बोले महाराज आपके मुकुट वस्त्र सब लाए तो बोले तो क्या हम पैदल चलेंगे कपड़े पहले बोले नहीं रथ तैयार है बड़े खुश हो गए गए तो सारी प्रजा में जय जयकार बोले कहां तो आश्रम में झाड़ू लगाना पड़ता था और गुरु जी का पाठ याद नहीं होता था तो दांत अलग पड़ती थी शर्मिंदा होना पड़ता था यहां तो मौजी मौज है आप भी मौज कर रहे हैं बेटा भी हो गया पत्नी के साथ विवाह हुआ फिर बेटा हो गया बढ़ गया, कई बरस बाद तो राजा फिर वहीं जाए पत्नी और बच्चे के साथ ना आए, तो युवराज जब नहाने के लिए जल्दी में भागे तो नदी में उनको बचाने के लिए राह तो गए सुबह न चिल्लाते रहे मेरे बच्चे को मेरी बीवी को बचाओ तब तक आकाशवाणी हुई इस राजा को भी के मारोगे कभी पानी बैठेगा तो लगे कहना भैया राजपाट ले लो और सुन लो ब्रह्म हत्या पास होता है और में कहा गया ये हमारी कहानी है कमल डुबाना तो पड़ेगा और जो कष्ट डुबाया उन्हें लगा दम झुट रहा जोर मार के जो बाहर निकले तो कन्हैया सीख रहे हैं कि सुदाना जो कितनी देर नहा वापस नहीं चलेंगे क्या बोले हैं तो इतने बरत जुट गए शादी भी हुई बेटा भी हुआ बड़ा भी हो गया मैं खाली ना ही रहा था और भी जब आंख बुझेगी अभी राम राम सब कहती वो अर्थी उड़ जाएगी तेरी चिता की लकड़ियों पर यन भस्मी हो जाएगा और पड़ोस की झोपड़ी भी पैदा हुआ है तो और तुझे यह आश्चर्य है ये जो बूढ़ी अभी आई है जिसने मुझे बोर्ड में लेके चुना और दूसरी तो बूढ़ी से कह रही है कि तेरा पौत्र तो बहुत सुंदर है ये पहचानती कि नहीं इसको मैं महत्व युवा के लाया था इसके लिए मैंने इतना बढ़िया नहीं बनाया था तो क्या वो सब सपना था सुदामा का सपने जीते लोग हैं हम सब कल, कल आ हमारी भी बोझे दुझे, बढ़ेगी और नई सुबह हरी पर चौंक कर यही सोचेंगे कि क्या वो मारा था क्या ये लोग हमारे हैं इंद्रियों बहन मुखी होती रहेगी समय के साथ चेतना अतीत की लुप्त होती जाएगी और हम फिर इस भीड़ में सपना भी खो जाएंगे क्या यह सत्य नहीं है क्या ये क्षण भंगुर नहीं है हम पूछे अपने आप से कि इतनी झूठ इतने पाप इतनी कलुषता क्यों हमारी जिंदगी में हम गोविंद की जगह झूठ हो फरी दिखावा क्यों जीना चाहते हैं नारायण क्या जी नहीं सकते हम आज आप इससे बच नहीं पाते हैं। हमारे गीत थे अमीर बहुत अच्छी सत्संगी लेकिन उनकी उनके बेटे में बहुत हम तरह तो उनसे पूछा मैंने कहा भाई तू तो सब जगह रह लेता है सबके साथ तेरा प्रेम भाव है तो अपनों के साथ नहीं ची पाता पहले तो उनको सामने आते नहीं याद होता कि मेरे लड़के हैं ये मैंने पैदा किए हैं। तो कौन से भाव था जो इन दोनों को जीवन नहीं दे, दे रहे थे जबकि समर्पित देते यहां जो पिताजी रहे उसी आश्रम में पूरा खर्चा बिझवा रहे हैं और इतना बिझवा रहे हैं जितना मांगे उतना विधवा रहे हैं फिर भी बेटे बहु से उनके क्योंकि तो तुम्हारे ये झूठे संबंध कि आपस में कहां जीने देते हैं अजनबी से निभा लेते घर में क्या तो निभा पा रहे हो तो, तुम अपनों से क्योंकि तो अपना अपना यह अपनापन अपनापन नहीं ये सपना सपनापन है ये झूठ है ये सच नहीं है क्योंकि तो अपनेपन के पीछे अपरिचित अतृप्तियों की भीड़ भी खड़ी है मेरा है तो ये करे पाओगे एक बड़ी व्यवहारिक बात कह रहे हैं हम आपसे कैसे स्ली पाओगे तुम उसके साथ और तुम उसके अपने हो तुम्हें तुम्हारे साथ अग्नि के साथ कोई संबंध नहीं तो है तो आप में संबंध है तो झेले लेकिन मैं और मेरे के साथ मैं कहा जीए जीए हो क्या ईमानदारी <laughs> से अपने को उत्तर दो मुझे नहीं मैं मुझसे ईमानदारी करना चाहता आपको अपने को जवाब दो एक बार की बात है हम एक जगह बैठे थे तुमने तो मुझसे कहा बात नहीं ची पाई सुन जी से समझाई अब तो अठारह साल हो गए जमा दोनों तो हमने ऐसे कह दिया हमने तो सुन अठारह साल बयान रह लिये अपने आदमी नहीं जा क्यों? क्योंकि ये झूठे नाते हैं ये रिश्ते आदमी के लिए मन की कपट के हैं कैसे जियोगे और जो तुमने बसा है जो तुम्हारी सांस उधड़ते हैं तो उसमें बसना नहीं चाहते हो असात्य को ही जीना चाहते ये भक्ति की ऐसी पूर्ण परिपक्व अवस्था तुम, तुम कैसे पा सकते हैं। खाली बदन तो रहा था क्यों इतने नेता है क्या भगवान जिनको चाटुकार चमचों और बहने की जरूरत है अरे तुम संतान हो उसकी उसके बनाए हो उसकी जैसे बन जाओ पिता वैसे ही गदगद हो जाएगा सरन नहीं करना खाली भजन गाना ये ऐसी विचित्र बात है और जीना झूठ जीना कपट जीवन दुर्गंध कभी उसकी सुगंध बन के नहीं देना क्यों क्या मिलता है तुम्हें इसमें सारी जिंदगी की तमाम चिंता अनिश्चितता अनश्य के भय के भावी आशंका बस यही तो जी होती तुमने पाया क्या है क्या ईमानदारी से अपने अपना विश्लेषण नहीं कर पाते थे और यदि कर पाते हो तो फिर एक ईमानदार धरती की तरफ हम बढ़ के मिल जाते जो आज समझाने ने कह रहे वशिष्वर ही अपने हृत में आप ही भीतर जाओ उसी बस जा। ने बसा मिले किया जो इस प्रकार को मिला हुआ है और जो मिला मिला है तुझे निरंतर बना रहा है वस्त्र ऊर्जा प्रति और जो पूरे वस्त्रों को भी ज्योति के वस्त्र ले सकता है अमर ज्योति में स्वरूप को प्रदान कर सकता है देने के पति जो समर्थ है जो अधिपति है जो दे सकता है ऋषियों के तृतीयों क्षणों के वस्त्र के हुए अभी पूछा था मेरे से हमारे बद निकले ने जानकी जी को तो वो कौन से वस्त्र थे जो दिए थे वस्त्रां ऊर्जा पथे यही वस्त्र और जीव ही जानकी है आत्मा ही श्रीराम है आप जो रूप इन वस्तुओं को प्रदान करेंगे और कब तक तुम जब राम को बनवास मिला था जानकी साथ गई थी आज पूछता हूं आपका श्री राम आपका आत्मा कब तक आपसे बनवासी रहेगा जानकी से आप कब तक उसे विस्थापित बनाए रहेंगे जो आपको सांस उधार कर दे रहा तो तो जो है ऐसी होती रह वस्त्रां, वस्त्राम ओजनपति जो ज्योतिर्ण का अधिपति है तुम्हें अनंत ज्योतिर्मय स्वरूप को प्रदान कर सकता है तुम्हारा अंतर आत्मा है उससे इस प्रकार में हम सब अधर्म लेगा अमर हो उसी भी यज्ञ होकर उसी से जुड़कर उसी से अप्रायित होकर यह मैं किसने मेरे को पढ़ा उन्होंने बना पूर्व की रानी की कहानी कृष्ण की कथा भी हमारी ही कहानी है भगवान लीला इसलिए नहीं करते कि उन्हें भवन जाने वालों की चारा और दुर्गा बलि जाने वालों की जरूरत है परमेश्वर लीला इसलिए कर रहा है कि वह अध्यापक नाम में छात्र हैं प्रभु अध्यापक के रूप में लीला कि छात्र उसका अनुसरण करें और पास हो जाए यह पूरे भजन गाय आज की रिचा खुलने वेत की जांच की कहाता वरुण्या सदा यविष्ठ मन में भी अभिनय विविध मता वचा निहित व्याप्त नो हम सब उसमें व्याप होता होता माने यज्ञ परे मौावर हो गए वर्णा है और वर्णित में अपनी रतना था वह जो गायत्री मंत्र में हम पहले कर अब कुछ साथ करें मित्र मंत्र भी लज्जित है और ये जो पवित्र अपवित्र हो चुका है हमारी नचना से यह जीवित नहीं ये वो लरणी हुआ है क्या तो हमने अपने धर्म से आतंक और स्वभाव से अपने अपने यज्ञपूत को जीवंत रखा है या केवल एक लाश कहते रहे और फूल के पिछकते रहे कि हमको तो है हैं हम तो पुरानी हैं कही है और शूद्रों से नीचे हमारे आचरण में कहा नहीं बूटा मैंने व्यक्त होकर हम सब उस यज्ञ करता है उसका वरण करिए जो नोछावर कर रहा है हम पर सदा मानी नित्य सदा सबको करते हैं और सदा मानी सद शुद्ध करने वाला अतिशय शुभ करने वाला दो अर्थों में या सदभावना सबक सद में है ना सदग्रंथ कहते हैं यह सदा दो में सदा मानी नित्य अजर मत और नित्य कल्याण करने वाला यह दोनों अर्थों में आई है हा? हा? कोई मुश्किल नहीं हो आपकी समझ में आएगा और ये नीचे आप अगले दिन पहले ग्ला से पीछे लिखिए नोट करके और ये हमने वादा किया था आपसे वरुण हज आत्मा था गोविंद का, का वरण कर ले उसमें महित ज्ञाप होकर उस यज्ञकर्ता था कि यज्ञों दुण के द्वारा मेरे जूठे उनको रक्त ऊर्जा में सदपति में हटा रहा है आओ आज उस आत्मा से उस श्रीर से हम सब धन की गोपी निपट जाए क्योंकि जीव ही गोपी है ज्योति तो का पान करने वाली तो गोपी और जूतियों को प्रकट करने वाला तो वो वे जूतियों का वर्णन और धारण करने वाला तो वो वर्णन धारी वो मनी ज्योति हां शब्दों के अर्थ भी सीधे सीधे वेद पढ़ा देते हैं यही जो सूक्ष्मतम कोष में मेरे अराधीवन के समाया हुआ है कोई शरीर का ऐसा कोष नहीं जिसमें वो आत्मा नहीं है वो ना होता तो वो कोष झरना गया होता मर के मुझे माने बीज बीज में भी जो इष्ट बनकर के उसको बनाने वाला आराध्य बनकर बैठा हुआ है जो मेरे रोम रोम में व्याप्त है और आश्चर्य है कि मैं ऋषण में अति और छाव में व्याप्त हूं सूरज के छाव में उन लोगों का आचरण करता क्या बात है तो दुनिया देखने की बात नहीं करता हूं कहीं व्यविष्ठ संबंध में कि जो तुम्हें रोम रोग में व्याप है और ज्योति बनकर के इस संपूर्ण शरीर को जो पूर्णा बनाने वाला है इसे जीवन के क्षणों से परिपूर्ण करने वाला है आ आज उसका वर्ण कर ले तो से मिलना नहीं चाहूंगी क्योंकि अगला जन्म भी वो नहीं देगा तो नहीं होगा ये कौन बनाना नहीं आता मां को मेरी बनाने नहीं आती तुम्हें तो लोटा करता हूं बर्तना को खाली पहचानते हो हलवाई का तो तुम्हें पता है वो कौन है किसने तुम्हें बनाया और आज भी बना रहा है जो और सारे पाठ कराए सारी कथाएं सुनाए कहें सदा वरिष्ठ मन न भी घर का एक सांस मन का जरा सा विचार भी उसकी ज्योतियों की राह न छोड़े उसे सदा सामने रखे मन म भी मुस्कुराता रहे है। वही जब मनाता रहे उसका भी नाच हरक्षण लेता और देखो तुम्हारी अपनों से नहीं लिपती अजनबियों से क्यों लिप जाती है क्यों क्योंकि तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है इसलिए ही तुम जाती है अगर लेना देना होता तो कैसे नहीं पाती और जो आत्मा में पूर्ण उपलब्ध हो गया जो छप्तियां लड़ाती हैं तुम्हारी विश्वास मत सोच बदले की क्रोध आदि की भावना मैंने ये किया तो उसने ये क्यों नहीं किया ये भाव ही तो तुम्हें पूरा देते हैं लड़ाते हैं और जो आत्मा से पूर्ण त्रित है उसकी सबसे बन जाएगी वो स्वर्ग जहा जिएगा और जो आज स्वर्ग सावधान के स्वर्ग जी रहा है उसका कल वैकुंठ कौन रोक पाएगा और जो आज नर्क बनकर के तृप्तियों की जिंदगी जी रहा है वो सोचे कि उसको भगवान दया कर देंगे तो ये उसकी मूर्खता तो क्या है क्योंकि वो रोम जो दया कर रहा है तेरे को ते जरा सी दया तुझते ना करनी आई कभी चल उसकी राह सोच विचार करो पूछो अपने से पिछले रविवार को हमने एक कथा भी की थी महाभारत की कि नारायण ये आते हैं कथा नहीं कर रहे खाली तत्व है ये याती है पांडव जी पूर्वज है उनका विवाह देवयानी से हो गया क्या बात है लेकिन दासी शर्मिष्ठा जो असुर कन्या है उसमें आसक्त हो गए तो देवयानी उन्हें छोड़ गई और उसके पिता ने श्राप दे दिया बड़ी जवानी में यह याद बुरा हो गया ये कथा हम सुन क्या रहे हैं यह या कहते हैं इस मन यायावर को जो भटकता ही रहता है यह यावर मन जब सत्संग में आया तो इस अमृत कथा में देवयान की ओर ले जाने वाली यह देवयानी भक्ति पा गया और शर्म माने होता है सुखों को शर्निष्ठा शर्म धन स्थल शर्निष्ठा हाँ संधि जुड़ी था तो सुखों को ही निष्ठ मानने वाला विषया शक्तियों और पुरुषों के पीछे आशक्त होकर भागने वाला वाली मनोवृत्ति ही तो शर्निष्ठा है मन जब नकृतियों इच्छाओं के पीछे भागा तो भरी जवानी में सब बूढ़े हो गए सब को तोड़ गए ये कथा भी तो हमारी है कि सत्संग में एक लक्षाण संकल्प पाया देवयानी के साथ होगा देवयान से जाऊंगा सबके मन में भाव आ सकता है क्योंकि सच्चाई यही है ईमानदारी यही है लेकिन बाहर जाते ही शर्मिष्ठाओं के पीछे तुम सब भागोगे और जहां मन तुम्हारा तुमसे भी दस कदम आगे भागेगा वो टिकता कहां है और हर कोई अपनी दम बिझाड़ रहा होगा अपनी अतिथियों को जी रहा होगा और झूठे अविश्वास अपने को पिला रहा होगा हम उसे याद नहीं रहेगा अर्थी देख करके भी कि कल तेराई भी बारी है उसे याद नहीं रहेगा और यही कथा भगवान वासुदेव की है कृष्ण की लीलाओं में हम देखते चले आ रहे हैं कि महाराज उग्रसेन ने स्थान धारण किया कलामाणी कथा यहां तक तो पहुंची है वासुदेव जो है वो मथुराधीश घोषित हुए और उन्होंने साम्राज्य को लेते ही अपने को सेवक घोषित कर दिया कृष्ण भला कि राजा मात्र सेवक है और वो राजमानी ज्योति है राजा मानी गाइड ना कि कोई शासक प्रशासक ये कृष्ण की व्याख्या है और उन्होंने कहा कि जब तक राजधर्म है साम्राज्य ही मेरा घर परिवार है और वो नितान्त योगी और ब्रह्मचारी रहेंगे वो ग्रहधर्म भूपेश नहीं करेंगे उनकी लीलाओं को भी हम अच्छे से जाना है कि भगवान की दस वर्ष की आयु तक की, की ही वो रास लीलाएं हैं फिर उनका गोपियों से कभी कोई संबंध हुआ नहीं है गुरुपुर पढ़ने चले गए लौटे तो मथुराधी सुझोबित हैं। और जरा संध्वंस होती की कहानी लौट रही जरा संध है अस्थि और प्राप्ति का पिता है कंस का श्वसुर है जिसे कृष्ण मारा है और हमने जाना कि यह मोहान्ध मिथ्याभिमानी मन ही तो हमारा कंस है जो हमें मजबूर करता है कि हम अ झूठ और कपट को चाहिए और हम वसुदेव वसु माने अग्नियों का देवता आत्मा और देवकी और उस ब्रह्मज्वाला को ना जाने जो हर क्षण हमें पाल रहे हैं और जो भी शिशु उत्पन्न होता है आज भी कृष्ण सही जन्मता है वसुदेव और देवकी वसुदेव अग्नियो का देवता आत्मा और देवकी ब्रह्म ज्वाला की तो अन्य से शिशु को बनाते हैं न मम्मी जानती है न पापा और जब वो लड़का उत्पन्न हो जाता है तो हम सब नंद यशोदा बनके ही तो पालते हैं उसे अन्यथा बालक तो वसुदेव और देवकी का अर्थात आत्मा और ब्रह्म ज्वाला का है हमारा कहा है हम तो केवल पालक माता पिता हैं, हमें तो बनाना भी नहीं आता और ना सांस धड़कन देने आती आज भी वही बना रहे हमने इस कथा में अपने जीवन की इस गूण रहस्य को एक मनोहारी लीलाओं के द्वारा जाना है जो वेद का अतिशय गंभीर विषय है जिसे न जानने के कारण ही हम सब भटकते रहते हैं अस्थि माने ये है और हो जाए प्राप्ति ये और पालू ये मन कंस की दो बेटियां हैं असुररा जड़ा संधि की पत्नियां हैं हा ये मेरा है ये और उसका भी ले आऊं प्राप्त कर लाऊ अस्थि और प्राप्ति ये मानिया है प्रश्न की हमने कथा में पढ़ा और आज भी हम अस्थि प्राप्ति दास हैं और कंस हमारा सबसे चहेता है गाते भजे राधे गोविंद है क्या बात है और आश्चर्य है कि जागती आंखों में विषांत सपने ही देखना चाहते हैं इस सत्य को नहीं पाना चाहते हैं गढ़ता है, है आंख में जरा माने जीव होना और संध माने संधिया उम्र बढ़ती है और जरा संध हमारी संधियां थोड़ा गड़ता है अब यहां गठिया है अब यहां ये बीमारी है अस्पताल दास हो गए हैं कहानी भगवान लीलाओं में दिखाती मुझे वक्त सुनाता मुझे और मैं यूंकि जागना नहीं चाहता हूं फिर उसी अंधे मुँह में अंधे से भी अंधारों पर खो जाना चाहता हूं मेरे बैठने की भी इच्छा होती रही यदि होती नहीं होती है तो मैं पूछता हूं सात दिन में एक ही दिन प्रवचन क्यों है इस प्रवचन को हम सातों दिन मोनोमुन दो तो सकते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्यों मेरा मन विषयों को ही अतृतियों और इच्छाओं में ही क्यों बोलते रहना चाहता है उसकी मनोहारी रूप का रसा स्वादन हर सांस हर क्षण क्यों नहीं करता है अरे जो होना होगा वो जानता है तो मेरे धर्म में मेरे कर्तव्य में मेरी नियमित ब्यूटी में कोई खोट खोटना है जीना इसी के साथ है जाना इसी के साथ है लौटेंगे जहां भी तो भी उसके साथ के बिना कुछ संभव नहीं है तो जब ये नित्य सत्य है तो उसकी मूंझ बन मुझे क्यों नहीं जीना है और ये के जो ससुर हैं जरासंध वो बहुत दुखी हैं क्यों क्योंकि कृष्ण के कारण उनकी दोनों बेटियां विधवा हुई और उन्हें विस्थापित होकर अपने पिता जरासंध के साथ रहना पड़ रहा है तो जब जब जरासंध की निगाह उन पर जाती है तो वो कुपित हो उठता है और वो मथुरा पर आक्रमण करता है मथुरा शब्द का जानते हैं ना मत माने मंथन करना और उर्माने हृदय तो हमारी इस अंतर मंथन को हमारी इस कृष्ण भक्ति पर जड़ाशण आक्रमण कर देता है हम सब पर करता है भगवान यही लीला में दिखा रहे और हम असावधान रहते हैं इसलिए क्योंकि हम मंथन करने के बजाय हम तो विषय मंथन में लगे हुए हैं यहां मंथन जो है दूसरा जो चल रहा है तो कंस को प्रवेश मिल जाएगा कंस ने मथुरा जरासंध ने मथुरा पर भीषण आक्रमण कर दिया है अपने सारे असुर सेनाओं के साथ आया है सुर माने देवता अच्छे विचार और असुर माने देवतों से ही गंदे विचार, तृप्तियों रच्छाओं के विचार ही असुर विचार हैं क्रोध लोभ, मोह लो, ईशा द्वेष ये सारे मेरे असुर विचार हैं और बंधको तो असुर विचार है और मैं इन सब से बड़ा खुश रहता हूं इन्हीं में जीना चाहता हूं इस गंदगी को पीना चाहता हूं अगर आपको कोई सन्यासी शराब खाने में बैठा दिख जाए एक सवाल पूछ रहा तो आपके मन में क्या संदेह नहीं आएंगे कि बाबा यहां क्यों बैठा है बोलो सच बताओ आएंगे ना तो इतने से कुसंग से उसके वस्त्र भी संदेहास्पद हो गए और तुमने क्रोध का कुसंग किया ईर्षा देश लोभ लो चूट कपट इतने कुसंगियों का संग तुम हर सांस हर दिन कर रहे हो और अपने को बड़ा भक्त मानते हो अगर वह थक कर के भी उसके द्वारे बैठ गया होगा तो संदेह जरूर होगा और अपने को निस्संदेह बताते हो इतने पाप का साथ हर सांस करते हुए और कहते हो कि तुम भक्त हो मैं कहता हूं कि मैं भक्त हूं ये कौन सी बलती है तुम्हारी जी ईमानदारी से पूछ डालो अपने आप को कहती हूं कि सत्संगो मैं पूछता हूं फिर कुसंग क्या होता है अगर तुम सत्संगी हो अपने से पूछो बेटा तो तुझे क्रोध क्यों आया तुझे देश क्यों आया तुझमें लोभ लो, लो आसक्ति क्यों जागी और तू सिर्फ अतृप्तियों के लिए भट्टी के लिए तुमने जीवन के स्वर्ण लौटा, लुटा, लुटा दिए और आत्मा का इतना अमर साथ था और उसकी मौज खो आया क्यों क्यों किया तुमने ऐसा एक बार आज से पैंतीस वर्ष पहले की बात है और उनको तो यहाँ चार दशक से ऊपर हो थे थे वो प्यार करते थे, उनको कहने लगे मेरी कुर्सी को भी आप आशीर्वाद आके हम ही बोले बा चले गए और आप जानते हैं कम से कम सौ वकीलों ने पूछा स्वामी जी आप यहाँ गए थे बहुत गंदी जगह है भाई कसम खाता हूं लिया <laughs> <हा>? <laughs> उसने कहा था आशीर्वाद देने आ जाना तो मैं चला गया था और मेरे पीछे वकील अरे स्वामी जी आप जाए संग दोष की प्रति भी आप इतने सावधान हैं कि मैं पूछता हूं आप अपने साथ इतने असावधान इतने दगाबाज क्यों हैं जरा अपने को जवाब दे डालो उस झूठ कपट को क्यों जीना चाहते हो जिसके पास भी तुम्हारी भक्ति नैली और लचित हो जाएगी जिसके समीप में होना तुम्हारे लिए महा पाप है दुराव छिपाओ देश, कपट षडयंत्र तो, पाप है। तो एक तरफ तो तुम अच्छे बनने का नाटक करती हो और दूसरी तरफ उनका भी है तुम्हारा क्यों है निट? क्या सिर्फ झूठ धोखा ही जीना ज एक जन्म कोई जन्म नहीं होता है जीवन तो अनंत यात्रा है इस योनि से पहले भी तुम थे उससे पहले भी तुम थे इसके बाद भी तुम होगे उसके आगे भी तुम होगे आत्मा ही लाएगा आत्मा ही दोबारा लाएगा उसी का सर होगा तो जन्म होगा ये सब जानते हुए भी तुम तो ऐसा क्यों कर रहे हो कभी लौट के अपने से पूछना चाहोगे यही जरासंध की कहानी है जरासंध ने मथुरा पर भीषण आक्रमण किया है वो भी तुम्हारी जवानी का सर्वनाश करने, राग करोध लोभ लो आशक्ति पर भी तो आक्रमण कर रहा है वो तुम्हें गीत तो जना रहा है जरा मानी जीव दिया संध मही संध्या तुम्हारी संबंधों की संधियां तोड़ रहा है तुम्हारे शरीर की संधियां तोड़ रहा है तुम्हारी इच्छाओं की संधियां तोड़ रहा है तुम्हारे नाकों के घर के सुखों की संधियां तोड़ रहा है यह जरा संध ही तो आया हुआ है जरा संध ने मथुरा पर आज भी, भी आक्रमण किया हुआ है उसको बेटे की बहू की चिंता है उसको बेटी दामाद की चिंता है ये जरा संदवाद ही तो है तुम्हारे क्योंकि सारे भगवान हो आप खुद ही कर लोगे ना भगवान तो है नहीं तुम्हारा नहीं कि तुम अपने कर्तव्य करते गोविंद की गोविंद जाने मेरे धर्म में खोदना है और मैं उसी की मौज में अपने निमित कर्तव्यों को करता रहा हूं ये ही विदे राम ताहीं विदे रहिए राम न रहिए राम न रहिए मस्त रहिए, ड्यूटी में से कभी पीछे मत हटिए क मे वहां अधिकार हस्ते वहां फलेशा चा बात इतनी सी थी लेकिन हम तो खुद खुदा हो गए थे तभी तो चिंता आई थी क्योंकि हमें जो करना था तो हम भगवान थो ना जब भगवान नहीं थे वो करना होने को था भगवान बन के तो फिर झूठ का कपट का सारे असुरों का साथ तो करना ही था असुर तुम्हें तो ही चीनना था क्या सच नहीं है जरा सन ने आक्रमण किया है लेकिन थोड़ा निरापद है क्योंकि कृष्ण सावधान है और कृष्ण ही है जो कंस को उसकी आखिमियों को परस कर सकता है और वो कृष्ण आत्मा होकर हम सब में बैठा है हम सबको गोविंद लाया है गोविंद विराजता हमने वही वासी राम है वो आश्चर्य है हम सारा यश गान अपना कराना चाहते हैं गोविंद कहीं मैंने किया है वो थोड़े ना करता है है ना याद <laughs> रखो इस बात को और एक एक करके बरस दस बरस कंस मथुरा पर आक्रमण करता चला जाता है हर बार वो परास्त होता है ये जन्म उसकी सेनाएं कृष्ण बलराम के द्वारा बलराम मेरा संकल्प है कृष्ण मेरी आत्मा है करते हैं, और आजकल तो ये मानते हैं अगर बरस में एक बार बुखार नहीं आया तो यह गलत बात है आना चाहिए जरा समझ को जरूर आना चाहिए ना? तो कहा हैं, अब तो बरस में बीस बार आता है, बल्कि मैं समझता हूं कि आजकल तो मौसम चल रहा है डॉक्टर्स को कहते हैं ना <laughs> सीधा है उनका पानी नहीं बरसा तो बीमारी कर, कर खाली खेती थोड़े ना सूखे हर देश सूखी है इस बीच में कृष्ण ने देखा वासुदेव भगवान ने अस्त्र शस्त्र क्यों धारण किए थे थोड़ा दोहरा लें तो कथा हमारी थोड़ी आगे चले कि ग्वालों के साथ जब कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र धारण किए थे तो कहा निरी और सताए हुए की रक्षा के लिए नावित्व की अगुलाओं की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र अस्वत्व के विपरीत धारण करेंगे लेकिन हम कभी भी सत्ता के मद के लिए राज्य के लिए अथवा ऐश्वर्य के लिए कभी अस्त्र शस्त्र धारण भगवान ने कहा था नहीं करेंगे तो कृष्ण ने कभी किसी पर अश्वत्व से नहीं किसी पर आक्रमण नहीं किया था लेकिन असुर अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए गुलामों को बेचता है मिडल ईस्ट भेजता है काल जवंध मिडल ईस्ट का राजा है जरा उड़ीसा और मगध के ये बिहार प्रदेश के सम्राट हैं महाबलशाली असुर हैं ये और इन्हीं के साथ हैं शिशु दंत वकत्र भौमाशूर वत्सासुर ऐसे बहुत से राक्षस हैं जो राजा हैं जो कृष्ण के विपरीत हैं क्योंकि कृष्ण ने उनके व्यवसाय पर लगाम लगा दी है लेकिन जरा संध पर उनका नियंत्रण नहीं आ पा रहा है जरा संध की सेनाओं को काटने के बाद भी जरासंध मागधराज जगन्नाथपुरी ही उसका विशेष स्थान है यहां से सारे भारत से गुलाम औरतों को आदमियों को बच्चों को बूढ़ों को खरीदता है और यहीं से उनका शिपमेंट होता है और ये जहाज परिक्रमा करते हुए मिडिल की तरफ जाते हैं तो कृष्ण ने विचार किया कि इस व्यवसाय को रोकने के लिए उसे सागर के तट की जरूरत होगी तो श्री कृष्ण ने द्वारिकाओं की योजना बना डाली आप लोग समझते हैं द्वारिका एक ही थी ये बात नहीं है करीब सौ जगहों का चुनाव करके सौ द्वारिकाएं बनाई गई थी द्वारिका माने द्वार माने गेट द्वारिका माने एंट्रेंस ऐसे सौ द्वारिकाएं सौ स्थान बनाए गए थे और जिनको उस वन प्रदेश में जिसे आज आप सौराष्ट्र कहते हैं भीषण जंगल हुआ करते थे उन जंगलों में हमने पोस्ट बनाए थे उन्हीं का नाम द्वारिका दिया था और उनके द्वारपाल रखे थे जो द्वारिकाओं के सुधर्मा सभा के सदस्य थे राजा ही थे एक प्रकार से और यह था कि यहां से इन बेड़ों को जो लौट के जा रहे होंगे इनको यही से उन बंदियों को छुड़ा करके और दोबारा उन विस्थापितों को जीवन में स्थापित किया जाएगा और सौबंध है हमारी कि भारत की एक भी अबलाईस्ट में बेची नहीं जाएगी दुर्भाग्य से आज भी बेची जा रही है क्योंकि बेहूदे कानून है उनका 25-30 लोगों का ग्रुप होता है कोई भी खूबसूरत लड़की देखते हैं उसके साथ नाते रिश्ते बढ़ाते चलते हैं वो कोई एक आध लड़की आपकी बेटी के साथ पढ़ने लगती है और फिर आप तो सोचते हैं कि उसकी सहेलियां यहां आई है और उसके बाद पता चला कि उससे पहले ही पासपोर्ट वीसा सब तैयार हैं उन्होंने यहां उसके साथ निकाह किया और मिडिल ईस्ट को माने लेके आप यहां ढूंढा कर और मिडिल पहुंचते वो तीन तलाक कर देता है और तीन तलाक करने के बाद वो से कहता है कि अम्मा तुम्हें कबूल नहीं कर सकता जब तक तुम किसी और की ना हो जाओ फिर वो तीन तलाक करे उसके बाद ही तुम मेरी हो सकती और ये नाटक होता है और फिर किसी अमीर के यहां पंद्रह बीस लाख में वो लड़की बेचती जाती है इंटरपोल की रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में उसके दफ्तर पे रोज गिर रही है इतने सौ लड़कियां आज भारत की गई है लेकिन भैया अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कानून है ला है आप कुछ कर नहीं सकते आज भी आप की बेटियां भेड़ बकरियों की तरह जाती हैं, और इसी को कृष्ण ने तब भी रोका था तो यू ही किसी ने धरती का भगवान नहीं कहा था वह हर निरी और सताए के लिए ही चिया था आज से छह हजार वर्ष को उसने तो एक इंच जमीन नहीं कमानी चाहिए थी अर्जुन उसे कहता है कि तू मेरा अतिशय आप मेरे गुरु हैं मेरे परमेश्वर हैं और वो अर्जुन से भी कहता है कि तू मेरा सखा है मित्र है उसने गुरुदंड नहीं मानी थी यह यश ने उसी को आत्मा का रूप दिया और गुरुकुल में हम या मृत ज्ञान दिया उसके प्रति और आज हम उसके नाम पर न, ये न, न, नाचना गाना नटकना उसकी पवित्र को भी महिला करते हैं हम नहीं जानते हैं कि वो क्या विभूति थी इतिहास में भी और अध्यात्म तो मेरा अंतर आत्मा है वो मेरा सब कुछ है तो द्वारिकाएं इसीलिए बनाई गई थी कि जिससे अश्वत्व पर लगाम लाई जा सके कि जब आठवां आक्रमण मथुरा पर होने को था उस समय मथुरा एक चौथाई भर भी बाकी नहीं थी सब लोग जा चुके थे और कृष्ण को लगा कि अब मथुरा में जरा संत से लड़ना उचित नहीं होगा क्योंकि कृष्ण से मार नहीं सकते वो हम पीछे कथान पढ़ा थे उन्होंने अपनी मामियों को वचन दे रखा था कि मैं अपने हाथों से जरा को नहीं मारूंगा और नहीं, नहीं मारेंगे मेरे सामने तो आत्मा और संकल्प भी नहीं मारेंगे कौन मारेगा तुम्हारा संकल्प भी मारेगा जो पूजा से संकल्पित होंगे जो पूर्णपूर्ण आत्मा को अर्पित होंगे उनकी संकल्प भक्ति ही जरासंध को मार पाएगी आगे आएगी तो वे मथुरा छोड़कर जब द्वारिका की ओर जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में पता चला कि जरासंध संत आठवीं बार आक्रमण करने आ रहा है एक ओर से और मार्ग इसी मार्ग से काल्यवन यमन अपनी सेनाओं के साथ जरा संध के साथ मथुरा पर आक्रमण करने के लिए दो तरफ से हां काल्यवन भी अपनी सेना लिए मिडल से आ रहा है तो कृष्ण ने अपनी सेनाओं को पूछ करने का आदेश दे चुके थे तो उन्होंने मथुरा की बाकी लोगों से कहा कि जिन्हें चलना हो वो सेनाओं के साथ चलें क्योंकि तो मथुरा वीरान हो जाएगी अन्यथा जो मथुरा में भी रहना चाहते हैं ये मथुरा छोड़ के चले जाए जब तक जो है की सेना यानी विध्वंस का वही है विलाउट करना है और इस प्रकार वीरान मथुरा छोड़कर कृष्ण मार्ग आगे बढ़ गए मार्ग में ही काल जमन मिला अपनी सेनाओं को लेकर बढ़ता हुआ और यादव सेना और मिडिल की जो फौजें थीं, इनका वही आपस में भिड़ंत हुई उसी प्रदेश में और क्योंकि तो मन इसके लिए सावधान नहीं था कृष्ण के पास पहले ही सूचना मिल चुकी थी तो उसकी सेना गाजर मूली की तरह उसे काटती गई और जरा संघ को मुचकुंद ऋषि ने अपने शाप से भस्म कर दिया यह भी एक कथा है मुचकुंद ऋषि आप लोग मिलना चाहोगे तो हम मुलाकात भी करा देंगे उस ऋषि से हाँ वो भूल गए थे तो सबसे पहले वही प्रेरणा है मुस्कुंद मुस्कुंद ऋषि गंगोर तपस्वी थे और ये था कि वो सोना चाहते थे तो इंद्र से कहा सो जाए और कहा कि जो भी मेरी निद्रा का विध्वंस करेगा मैं उसको अपने नेत्रों से ही भस्म कर दू कालवन जब भागे है तो मुचकुंद ऋषि के ऊपर कृष्ण ने अपना वस्त्र डाल दिया उस वचन की मर्यादा के लिए तो काल जवन ने खींच के लात मारी और कपड़ा उठाया तो वहां मुचकुंद ऋषि सो रहे थे उनके नेत्रों की अग्नि से काल यवन भस्म हो गया और आज भी काला ज्वर के लिए कालाजार जिसको कहते हैं मेडिकल समेत को भी हमारे पास कोई दवाई नहीं है टी में हम देते हैं लेकिन उसमें मरीज ज्यादा मरते हैं मर्ज कम मरता है लेकिन मुस्कुंद के फूल आज भी काला कालाजर का विनाश करते हैं और यह कालाजार बिहार तक फैला चुका है वैसे अफ्रीकन कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा है इसमें बुखार भी रहता है और मरीज भी चलता रहता है फिर एक दिन बुखार भी खत्म हो जाता है मरीज भी उसको कालाजार कहते ये बाहर जो पेड़ है मुस्कुंद का निकलते ही इसी फाटक के साथ वही मुस्कुंद ऋषि हमारी अमरी महाभारत कथा में भी और इस प्रकार काल जमन को मारते हुए कृष्ण की सेना है कि तुमको भी इसी प्रकार तप की अग्नियों के द्वारा समय को भी परास्त करना है वैसे मुस्कुंद शरीर में ब्रह्मरंद्र को कहा गया है इस शरीर रूपी बाघ में ब्रह्मरंद्र से निकलने वाला एक रस होता है जिसे अब मेडिकल साइंस में भी हमने डिटेक्ट कर लिया है पहले तो सब हंसते थे आ, क्योंकि विज्ञान में भी आज भी मेडिकल कॉलेजेस में हम पढ़ाते हैं कि ऐसे यूजलेस बॉडी। और हमने जब कहा था कि रेगुलेटर ऑफ द रेगुलेटर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी तो मुंबई नहीं ग्रीट लेकिन आज सौभाग्य से सारा मेडिकल वर्ड मेरे साथ है और कपाल क्रिया करके ब्रह्मरंद्र से हम यहीं से जीव को छुड़ाते हैं यही मुस्कुन भाव है और इसी के द्वारा शरीर के प्रत्येक कोष की सृष्टि होती है ईच सेल ऑफ योर बॉडी इज़ मेड ओनली थ्रू दुनिया ब्रह्म या मुस्कुन और गमन भी होता है कि किसी ब्रह्मरंद्र से यही द्वारिका है से